द्र कर्णे श्याम देवा भद्रं पश्येम्षी स्थिरंगेष्वाऊंस्यशेम देविका परिषद नवम मंत्र तक कुछ विचार हुआ जिसमें सप्तम मंत्र तक अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी के लिए विषय का निरूपण किया गया मानी जगत है आरोपित है विश्व तय जिस प्राज्ञा सब आरोपित आत्मा है अवस्था को लेकर के कहा मुख्य आत्मा तुरिया आत्मा होता है तो वो अध्यारोप सप्तम मंत्र में उसमें अपवाद रूप से सप्तम मंत्र में कहा था ष्ट मंत्र तक आरोप था सप्तम मंत्र में आरोप अफवाह ऐसा कहा गया अब अष्टम मंत्र से लेकर एकादश मंत्र तक ये विचार करना है जो मंद अधिकारी हैं, उनके लिए उपासना के लिए चिंतन उपासना के लिए ओंकार के मात्राओं को आत्मा समझ करके उपासना करना आरम्भ एक प्रकरण आरंभ हुआ इसमें जो जागृत स्थान वाला होता है जिसको वैश्वार बोलते हैं वो आकार है ओम में तीन मात्राएं हैं और ओम तेज प्राक्य भी तीन करना है और वो निषेध होगा आगे जाकर इनका अमात्रो तुरी करके द्वादश मंत्र में निषेध होगा तो आप बात करेंगे तो ये प्रथम वैश्वान आत्मा जागृत स्थान वाला जागृत अवस्था का अभिमानी जो होगा वो आत्मा और ओंकार में आया हुआ आकार ये दोनों में सादृश्य है एक तो तो सादृश्य है और ये व्यापकता सादृश्य है आकारो वही सर्वापाक श्रुति है आकार व्यापक है शब्द जगत में व्यापक है अकार और अर्थ जगत में व्याप्त होता है वैश्वान वैश्वान के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है मानी संपूर्ण स्थूलाभिमानी को वैश्वागर कहते हैं फूल जगत संपूर्ण थोड़ जगत के भगवान को विश्व तो ये प्रथम मात्रा के साथ इसका सादृश्य है इसलिए उसको प्रथम मात्रा के रूप में समझना यह वास्तव में उच्चारण तो करेगा का ही करेगा खाली और नहीं बोलेगा किंतु ये मात्राओं के चिंतन जो है यह अंग की उपासना है ये भी एक एक फल वाले हैं। जब अंग की उपासना फलशाली है तो पूरे अंगी की उपासना करके ऊपर कितु कितना बड़ा फल होगा यही यहाँ पर तात्पर्य है आगे द्वितीय मात्रा और तेजस के एकता दिखाते सादृश के आधार पर मंत्र है स्वप्न स्थान तैजस दिवतीय मात्रा उत्कर्षा उत्कर्षति हई ज्ञान संतति सामनच नाश्या ब्रह्म वित्कुवती न तैज सऊकार उत्कर्षाभय उत्कर्षती हव ज्ञानसतति समान भवती नाश्या ब्रम विदुलेवती स्वप्न स्थान पौगरी समाज स्वप्न स्थान स स्वप्न स्थान जिस आत्मा के स्थान है स्वप्न स्वप्न जगत जिसका स्थान है तैजस आत्मा उसको तैजस कहते हैं स्वप्न स्थान वाला जो आत्मा है तैजस है उसको उकार समझना अऊ में जो ऊ है ऊ समा उकार है उस तेजस को उकार समझ तो के उपासना करना वो द्वितीय मात्रा है दूसरी मात्रा है मात्रा के दृष्टि से दूसरी मात्रा है वो उकार और स्थान के हिसाब से वो तेजस है तो उकार है वो और मात्रा के हिसाब से द्वितिया है द्वितिया मातम उत्कर्षाद उभयवाद वाह देखो सादृश्य लाने के लिए जो उसमें रहने वाला धर्म इसमें भी होना चाहिए कभी सादृश्य होगा कल किस चर्चा में बातें हो गई थी जैसे सिंहो माण का बोलते हैं शिंगा का वो सादृश्य बालक में है क्रूरत् तो, सूरत तो। इसलिए इसको शेर है बोल देते हैं बालक में गौण प्रयोग होता है तो यहाँ क्या सादृश्य हो सकता है तैजस में और उकार में? क्या सादृश्य होगा कहते दो सादृश्य है उत्कर्षा उत्कृष्ट है माने थूल की अपेक्षा सूक्ष्म हो उत्कृष्ट होता है विशेष है नई की अपेक्षा उत्कृष्ट है और मात्रा में अकार की अपेक्षा उकार उत्कृष्ट है ऐसा बोल उत्कर्षा अथवा दूसरा सादृश है उभयत्वादार उभयत्व तो सादृश भी है जिसमें उकार में और तेजस में उभयत्व तो है दो है ये एक उकार है एक तेजस है तो उभय उभय होगा उभयत्व तो सादरी शब्द है उभयत्व तो ये उपासना के तरीका बताइए तेजस को उकार समझना द्वितीय मात्रा समझना मात्रा के हिसाब से सब जो उपासना करेगा उसके फल बताते हैं को फल है उत्कर्षति हवाई ज्ञान सद प्रसिद्धि अर्थ में अव्यय है उत्कर्ष की ज्ञान संपति उपासना की धारा उसके आगे बढ़ती है ज्ञान मानी उपासना है। उपासना उसके आगे बढ़ेगी और समानश्च ये उसमें क्या उसका शत्रु और भाव नहीं सबके लिए समान होगा जैसे युधिष्ठिर का नाम है आजाद शत्रु जिसके शत्रु पैदा ही नहीं आजाद शत्रु नाम है एक उपनिषद में भी है अयोध्या के राजा थे अजात शत्रु चर्चा है ऐसे जिसको वो समान होगा सबके लिए माने उसके शत्रु है ही नहीं शत्रु पित्र दृष्टि नहीं उदासीन दृष्टि में है वो सबके लिए बराबर होता है व्यवहार ऐसे चलेगा ना अश्य अप्रमपित कुलें बहुत अश्य कुलें अप्रमपित न बहती देखो कुल दो प्रकार के कुल होता है कुल माने वंश परंपरा वो कुल कहते दो प्रकार होता है एक जन्मना वंश एक विद्या वंश ये जो विद्या वंश जानवाले वाले वंश में तो अप्रमित हो सकते हैं किंतु विद्या वंश में कोई भी ऐसा नहीं होगा गुरु शिष्य परंपरा में सब प्रमता ही होंगे ये इसकी उकार के साथ तेजस का एकत्व तो सम्मान करके उपासना करने वाले उपासक फल है कुले कुल न नवती इसके कुल में अप्रमावित कोई नहीं होगा सब प्रमित ही होंगी या एवं वेग मानी उपास जो कोई ऐसी उपासना करता है तेजस आत्मा को उकार समझ करके जो उपासना करता है उसके लिए फल है किंतु कि तो अंगोपासना है ध्यान देना अंगी है ओम मुख्य फल उसी से प्राप्त होगा तूर्य आत्मा की प्राप्ति उसी से होगी अंग की उपासना जब है ये प्रशंसा के लिए है अंग के उपासना में भी इतनी बड़ी शक्ति है तो अंगी की यदि उपासना करें तो क्या नहीं कहना चाहते हैं ज्ञान संतियों के ऊपर एक नंबर टिप्पणी ज्ञान माने उपासनाथ या ज्ञान शब्द करता था उपासना की संतति धारा उसकी बढ़ती चाली चली जाएगी जो तेजस को उतार मानकर उपासना करता हो एक दूसरा इस तरफ भी अब्रम्हविद कुले में एक नंबर प्रशे, हाँ। टिप्पणी है शिष्य प्रशिष्यादि रूपे विद्यावंश अत्यथ पितृवश ने जन्मना वंश ने विद्यावंश बात है अब ब्रह्मविद कोई नहीं होगा कहा इस गुरु परंपरा को लेकर के है पितृ परम्परा में तो अप्रम्भित होंगे गुरु विद्यावश में ना कहा शिष्य आदि रूपयावंश जो विद्यावंश है उसमें अभ्रम्भत्ता कोई नहीं होगा देखें द्वितीय पाद ठीक द्वितीय मात्राया एक द्वितीय पाद तेजस आत्मा का द्वितीय पाद और ओंकार की द्वितीय मात्रा द्वितीय पादस्त द्वितीय मात्रायाच दोनों का द्वितीय मात्रा का द्वितीय पाद का एकत्व का उपदेश करते है एकत्व है दोनों में एकता है सादृश्य के बल पर एकता बोलते हैं स्वप्न इत्यादि भाषण कहा स्वप्न स्थान तैज स्वप्न में स्वप्न स्थानम य स्वप्न स्थान बहुद्री समाज जिस आत्मा का स्थान स्वप्न है अवस्था स्वप्न है उसको स्वप्न कहा जाता वो तेजस आत्मा है वो स्वप्न स्थान वाला बहुत तेजस उस काल में आत्मा को तेजस कहा जाता है तेजस जो ऐसा आत्मा है सर ओंकार से उकारो द्वितीय मात्रा है वो जो तो तेजस वाला आत्मा का वो जो तो आत्मा कैसा सर ओंकार के उकार रूप जो तो द्वितीय मात्रा वो तेजस आत्मा है जो तेजस स्थान वाला आत्मा ओंकार का एक मात्रा है उकार द्वितीय मात्रा है। वह आत्मा द्वितीय मात्रा है।, है ऐसा समझ रहा तेजस आत्मा को अन्य को अन्य समझने में कोई सादृश्य चाहिए या तेजस को उकार उसे बालक को सिंग समझना है तो उसके लिए सादृश्य जंगल का सिंग का सादृश्य लाना होता है अन्य का सादृश्य हो तो अन्य में अन्य का प्रयोग होता है बिना सादृश्य नहीं होगा तो ये प्रश्न है केर सामान्य सामान्य सादृश्य सादृश्य के आधार पर तेजस आपको उकार समझेंगे प्रश्न उठा तो इसको उत्तर में आह, श्रुति स्वयं बोलते उत्कर्षा कहा हुआ है उत्कर्ष है क्या विश्व की अपेक्षा तैजस में उत्कर्षता है उत्कृष्टता है और अकार की अपेक्षा उकार में उत्कृष्टता है दोनों में एक सादृश उत्कर्ष उत्कर्षात सादृश्य है काराद उत्कृष्ट व ही उकार है ऐसा दिखाई पड़ता है आकार के उच्चारण के पश्चात उकार का उच्चारण होता है तो आकार से उत्कृष्ट जैसल होता है उकार वास्तव में आकार उत्कृष्ट है क्यों अकारो में सर्वाभाग श्रुति है जितने शब्द जगत हैं अकार है ऐसा कहा है शब्द जगत है आकार के द्वारा पूरे जगत व्याप्त है शब्द जगत अर्थ जगत में ही अर्थ जगत व्याप्त है से शब्द ईव लगाकर बोलने वासी का अकाराध उत्कृष्ट ईब लगता है अकार के अपेक्षा उत्कृष्टता है किसमें उकार में उ हो गया एक इसमें धर्म है उत्कृष्टत्व तो धर्म है उत्कर्ष धर्म है तथा तेजसा तेजस में भी ऐसा ही है कैसा विश्वार विश्व से की अपेक्षा उत्कृष्टत्व तो है तेजस में क्यों थोल के अपेक्षा सूक्ष्म में उत्कृष्टता है में तो तेजस सूक्ष्मभिमानी है और विश्व जो होता हैभिमानी है तो स्थूला की स्थूला थूलाभिमानी के अपेक्षा सूक्ष्मी उत्कर्ष से सृष्ट होता है उत्कर्ष होता है विश्वास दूसरा सादृश्य दो उभय अथवा तेजस में और उकार में उभयत्व तो है ये उभय है दो है ये दो में रहेगा उभयत्व तो रहेगा उभयवाद वाह दूसरा सा है इसलिए उस तेजस को उकार समझना ओम का आया हुआ जो द्वितीय मात्रा है वो समझना अकार मकारोर मध्यस्थ भाष्यकार तो का जो उभयवाद का श्रुति में उभयवाद वा कहा हुआ है उसका अर्थ थोड़ा समझ करके करते हैं भाष्यकार क्यों उभयत्व देखो उभय में रहेगा जब दो होंगे तो दो में उभयत्व रहेगा या सादरी से लाने के लिए इसका धर्म इसमें लाना होता है मैं इसमें उभयित्व है ना इसमें उभयित्व है एक एक में उभयित्व नहीं है न तेजस में उभत्व धर्म है ना उकार है। में उभित्व है उभयित्व किसमें है तेजस और दोनों में मिलकर के है जैसे दित्व तो होता है दो में रहेगा दित्व तो संख्या एक में इसको दो बोलते हैं या द्वित्व संख्या है दोनों में है एक में नहीं है सादरी लाने के लिए उसका धर्म इसमें लाना होता है या दोनों में एक ही धर्म दोनों में है तो कैसे उसका ये उत्कर्ष आएगा ये कहने पर कहा उभत्व कैसे आएगा श्रुति में उभय कहा तो भाष्यकार अर्थ करते हैं अका, अकार मकारोर मध्यस्थ उकार या देखो बीच में दिखाई पड़ता है उभयत्व का अर्थ है मध्यस्थ दिखाना चाहते हैं अकार और मकार ओम में अ और म के बीच में वो है और यहां भी वैश्वाणर और प्राग्ञ के बीच में तैजस मध्यस्थ उभयत्व है मध्यस्थ मध्यत्व एक अर्थ करते हैं मध्यस्थस्या उकार अकार मकारोर मध्यस्थस्या मध्यस्थ मध्यस्थ उकार अकार और मकार के बीच में है मध्य में स्थित है उकार एक उभयत्व का अर्थ ये समझना बीच में तथा तो विश्व प्राग्ञोर तैजस उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञ के बीच में मध्यम जैसा है तो मध्य मद्ध, मध्यत्व ले लो उभय का अर्थ समझो मध्यत्व मध्यत्व तो एक ही धर्म होता है उसमें भी है इसमें भी है तो उसका धर्म इसमें आ जाएगा उभयत्व ले नहीं पाएंगे उभय दोनों में रहने वाला है इसलिए उभयत्व का मध्य मध्यत्व तो ले बात से कारण अतः इसलिए उभय भाव तो सामान्य दोनों धर्म इसमें आ गए एक तो उत्कृष्टत्व धर्म है और मध्यस्थ मध्यस्थत्व धर्म है सामान ये दोनों सामान्य सादृश होने से ये दोनों में एकता है तो तेजस को उतः उभय ऐसा तो है अतो उकार, उकार नहीं होगा गलत सपा हुआ है अतः अगर उभय तो, क्या संधि नहीं हो सकती उ, श, उ, इसका सकार हो के लोप हो रखा है अतः उभयत्व भक्त सामान्य तो है। उपासना है होता है। है, उपासना, की धारा उसकी आगे बढ़ती चलेगी यदि तेजस को उकार मान करके उपासना करता है तो उपासना की धारा बढ़ती चलेगी उसकी विज्ञान संतियों ने बर्दयती यहाँ पर ज्ञान संतति करता विज्ञान संति कर कहा वही अर्थ करती विज्ञान की संतति बर्धाता है है है विज्ञान की धारा बढ़ाएगा उपासना करने वाली उपासना ऐसी है उसकी उपासना की धारा बढ़ाएगा समान्च तुल्य मित्रपक्ष व शत्रुपक्षण अप्रदृश्यो होती और समान भी होता है जो ऐसे टैजस को समझकर उपासना करने वाला साधक सबके लिए समान होगा कैसे तुल्य होगा समान माना तुल्य मित्र पक्ष से जैसे मित्र पक्ष के साथ जैसा व्यवहार उसका होता है शत्रु पक्ष शत्रु पक्ष में वैसे व्यवहार कोई उसको शत्रु नहीं समझता जैसे युधिष्ठिर आजाद शत्रु नाम है जिसका शत्रु पैदा ही नहीं होता ऐसे समान से मान तुल्य होगा बराबर होगा सबके लिए मित्र पक्ष से ही जैसे मित्र पक्ष में होता है उसी प्रकार शत्रु पक्षाणाम समान होगा अप्रदेश्य कोई द्वेष नहीं करेगा उसको कोई भी शत्रु द्वेष निंदा नहीं करेगा द्वेष नहीं करता कोई आजाद शत्रु होता है और दूसरा ये भी है अप्रमविद अश्य कुल नवती अप्रमविदता इसके कुल में नहीं होगा कुल मान यहा विद्या परंपरा गुरु परंपरा पितृत्व परंपरा में तो कितने अप्रम्भित हो जाते हैं गुरु परंपरा की बात है क्योंकि बा, वंश दो प्रकार से है विद्या या जन्म ना जन्म से वंश है।, है और एक विद्या से वंश है विद्या वंश अभ्रमवित अश कुले इस उपासक के कुल में अभ्रम्भित कोई नहीं या यह एवं वेद जो ऐसे उपासना करता है एक ठीक है यथा प्रथम पाद से प्रथम मात्रा से एक जैसे प्रथम पाद वैश्वानर आत्मा का प्रथम पाद वैश्वानर और प्रथम मात्रा है ओंकार का आकार ये दोनों यहाम पाद वैश्वानर से जब वैश्वायन है प्रथम पाद और प्रथम मात्रा कौन है आकार ये दोनों में एकमा पुरस्कृत एक सामान्य सामने करके दोनों में एकत्व सामान्य है उक्तम कहा सामान्य दिखा करके एकत्व दिखाया एकत्वम उक्तम सामान्य पुरस्कृत एकत्वम उक्तम सामान्य को सामने करके सादृश्य सामने करके दोनों एक है कहा जो तो वैश्वान है वो अ है है ऐसा कहा एकत्वम उक्तम उधर ले जाना अन्वय करते समय सामान्य पुरस्कृत एकत्वम उक्तम सामान्य को सामने करके सामने रख करके माना सादरी से एक ही मिल गए दोनों में इसलिए उसको एकत्व तो बताया था दोनों एक हैं ऐसा कहा था तथा उसी प्रकार द्वितीय पाद्य अब द्वितीय पाद है तेजस आत्मा का द्वितीय पाद तेजस तेजस पाद है पादश द्वितीय मात्रा या सितीय मात्रा उधर उपार है ये दोनों का भी एकत्व सत्यव सामान्य वक्तव्यम एक, एक तो होने पर ही सामान्य होने पर भी एकत्व एक वक्तव्य सत्य व सामान्य एकत्व वक्तत्व सामान्य होने पर सादृश्य होने पर भी एकत्व तो करना चाहिए क्या सादृश्य इस ये दोनों में तेजस में रुकाव तद अभावे तद आरोप तद अभावे सामान्य अभावे तद आरोप अभाव फिर एकत्व तो का आरोप करने नहीं सकते आप दो व्यक्ति को एक कैसे बोलेंगे सादृश्य के बल पर ही बोलना होगा सादृश्य के अभाव में उसका आरोप नहीं कर सकते पूर्वादि पूछता है के न सामान्य न किस सादृश्य के आधार पर तेजस को उकार बताया उत्तर देंगे ठीक है सामान्य उपन्यास पूर्वकम एकत्व आरोपम सादय थी सिद्धांति एकत्व का आरोप का सिद्ध करते है सामान्य उपन्यासादृश्य के सामने करते हुए सादृश्य है इसमें भी तेजस में और उकार दो सादृश है एक तो उत्कर्ष सादृश्य है दूसरा उभयश्य है ये दिखाना चाहते हैं आहकर उत्कर्षा ये से बता दिया उत्कर्ष है भाषण उत्कर्षा उत्कर्ष है ठीक है अकार से सर्वभाग व्यापक उत्कृष्ट स्पष्टत्वाद कथम तस्मात्कार से उत्कर्षो वर्ण्य तत्र शंका है आकार जो है संपूर्ण वाणी का व्यापक है मैंने शब्द जगत में व्यापक है सर्वाभाग तो में है अकार से सर्वाक व्यापक जगत व्यापक रूप से उत्कृष्ट तो आकार होना चाहिए अकार में उत्कृष्ट है संपूर्ण शब्द जगत को व्याप्त करता है इसलिए प्रथम तस्मात उत्कर्ष बर रहे थे फिर उस आकार से इसमें उकार में उत्कर्ष कैसे वर्णन किया जाता है यह शंका आ गई तत्रा उसके उत्तर में कहते हैं अकाराद उत्कृष्ट इव ही उकार भाष्यकार लगा बोलते हैं अकार की अपेक्षा उकार में उत्कृष्टता जैसे लगती है कैसे तो टीका में देखे यथा अकार से उत्कर्ष वास्तवे भी वास्तव में अकार में उत्कर्षता है क्यों अकार सर्वाभाग श्रुति बोल रही है संपूर्ण शब्द जगत में व्याप्त तो होता है आकार अकार से उत्कर्ष वास्तविक वास्तविक रूप में आकार उत्कर्ष है पाठ पाठ क्रम की अपेक्षा से अ का उच्चारण होता है और विश्व के बाद तेजस होता है पाठ पाठक्रमा के बोलते समय में अ के पश्चात ऊ का उच्चारण होता है उत्कृष्ट हो जाता है अकार से उत्कर्ष वास्तवे भी वास्तव में कारष में उत्कर्षता वास्तव में होने पर भी पाठ्यक्रम पाठक्रम के आधार पर उत्कर्षवत्म औपचारिकम उत्कर्षवत्व कहा उत्कर्षवान उकार को कहा औपचारिक गौण प्रयोग मुख्यत्व नहीं गौण है इव कार्य अमोम अर्थम उप बो इवकार भाष्यकार ने लगाया है वो उसी अर्थ का ज्ञापक होता है किस अर्थ का वास्तव में है तो वही आकारी उत्कर्ष है कि तो पाठ्यक्रम को आधार लेकर के आकार से उकार को उत्कर्ष कहा गया यह कहा। यथा आकाराद उकार से उत्कर्षो दर्शिता तथा विश्व विश्वाद तेजस्व से उत्कर्षो वक्तव्य जैसे आकार से उकार में उत्कर्षिता दिखाई दी पाठ्यक्रम के आधार पर उत्कर्षता दिखाया उसी प्रकार यहां भी होना चाहिए विश्व की अपेक्षा तेजस में उत्कर्ष होना चाहिए वो क्या है देखा यथा अकाराद उकार से उत्कर्षो जैसे दिखाया गया अकार की अपेक्षा उकार में उत्कर्षता है ठीक इसी प्रकार तथा विश्वाद तेजस्य उत्कर्षो उत्कर वक्तव्य विश्व की अपेक्षा तेजस में भी कोई उत्कर्षता कहना चाहिए तो क्या उत्कर्षता होगी अब देखना है यहाँ सूक्ष्म आगे क्या पाठ है पुराने पुस्तक में फूलाभिमान है यह पाठ छूटा हुआ है सूक्ष्मिमानिना ष्टअ है देना और थुला ना पंचनंत होगा पंचनंत जो थुला विमानी की अपेक्षा से विमानी में उत्कर्षता होती है ये बात क्योंकि थुला विमानी और तेजस है सूक्ष्मिमानी सूक्ष्मिमान ये पंचनंत तक षष्टंत है और आज ये स्थलाभिमान जो आएगा ष्टअंत है यह पंचम अंत तो होगा विमान। थूलाभिमान विमान की अपेक्षा से सूक्षमाभिमानी में उत्कर्षता है ये बोल रहे सूक्ष्म थूलाभिमान सकाशात उत्कर्ष से युक्त ऐसा पाठ होना चाहिए थूलाभिमानी की अपेक्षा सूक्षमाभिमानी में उत्कर्षता है ऐसा होना चाहिए एक षष्टअ धुला तुलाभिमानी महा पंचमंत होगा सकासात उसके साथ अम्य होगा धुलाभिमानी की अपेक्षा तो करके सूक्ष्म में उतर सकता है तथा इत्यादि उत्कृष्ट का तथा विश्व और मध्य तैजस जैसे आकार और मकार के बीच में है उकार हां, तथा तेजसो विश्वास तथा तेजसो विश्वार जिस प्रकार अकार से ऊपर है उत्कृष्ट है कौन उकार उसी प्रकार विश्व की अपेक्षा उत्कृष्ट होता है तैजस क्यों फूलाभिमानी की अपेक्षा सूक्ष्मभिमानी उत्कृष्ट होता है तैजस सूक्ष्मभिमानी है टीकाकार स्पष्ट कर दिया ठीक तैजस विश्वाद कहा अथवा दूसरे साथ जैसे भाषा में दिया उभयत्वा अथवा उभयत्व तो है दोनों में जिसमें तैजस में और उकार में उभयत्व धर्म है कहते हैं ठीका देखें उकार तैजयोर न प्रत्येकम ये पूर्वादी की संख्या है प्रत्येक में उभ नहीं रहेगा दित्व जो होता है ना ना इसमें रहेगा ना इसमें रहेगा दो में ही रहेगा वो दित्व दो में ही होता है उभय दो में होना है एक एक में उभय नहीं ये ये दो हो सकता है क्या इसमें उभय तो रहेगा और इसमें रहेगा नहीं दोनों में रहेगा तो सादृश से कैसे लाया गया है उभय उभवा सादृश से जो किया है दित्व तो उभत्व धर्म दो में रहने वाला धर्म है क्योंकि तो इसका सादरी से जैसा धर्म वाला है इसमें कोई धर्म दिखा है दिखा एक ही धर्म दो में दिखाया नहीं जाता प्रश्न उठ रहा है उकार तेजस और न प्रत्येकम उभत्व उकार में और तेजस आत्मा में प्रत्येक में एक एक में उभत्व नहीं है उभैत्व तो दो में रहने वाला धर्म होता है जैसे दित्व दित्व दित्त? दो में रहेगा एक में दित्व नहीं होता ना इसमें है ना दित्व न इसमें है जब दो मिलेंगे तब दित्व आएगा ठीक है इस प्रकार उभयित्व है उकारत जैसे और न प्रत्येकम उभयत्व प्रत्येक में एक एक में उभयत्व नहीं है एक उभयत्व व्याघात जो एक होता है उसमें उभयत्व का विरुद्ध होता है व्याघात है वो एक में उभित्व कहां रहेगा एक में एकत्व रहेगा इसमें एकत्व है इसमें एकत्व दोनों मिलते हैं तो उभयत्व आता है ऐसी प्रत्येक एक उभयत्व व्यावंख्या ऐसी शंका आ गई कैसे उभयत्व तो सादृश्य आ सकता है दोनों में उभयत्व तो नहीं है फिर उसका सादृश इसमें कैसे लाएंगे तेजस में उकार में तो ये शंका आ गई इस शंका को व्याख्या करते हैं इसके ऊपर व्याख्या करते हैं कहा दो नंबर की टिप्पणी उकार तेजस दो सत्वाद उभयत्व स्र्वादि की शंका ये तो उभयत्व तो, तो दो में है न उकार में है न तेजस में है दोनों में है उकार तेजस दो उकार तेजस दोनों को लेकर चलते हैं जब तो उन दोनों में तो उभय तो, तो दोनों में रहने वाला है तो एक एक में उभय तो कैसे रहेगा ये शंका है प्रत्येक हम आगे प्रत्येक प्रत्येक माने सादृश्य प्रत्येक उभयत्व ने पूर्वादि की संख्या है जब सादृश्य लाना हो तो एक एक व्यक्ति दोनों में उभयत्व हो तो वो उभयत्व यहाँ भी है वहां भी है कहना चाहिए ना इसमें उभत्व नो उसमें उभयत्व है सादृश्य लाने के लिए उसमें जो धर्म है वही धर्म इसमें दिखाना है या उभयत्व दोनों में एक एक में है न उसमें है ना इसमें है तेजस में है न उकार में उभित्व प्रत्येक प्रत्येक पहले एक न प्रत्येक हाँ बहुत अच्छा है हाँ टेका के आधार पर है प्रत्येक में नहीं है सादृशत्व आया सादृश्य की सिद्धि के लिए क्या चाहिए प्रत्येकम उभित्व न माध्यम दोनों में चाहिए उभयत्व और यहाँ उभयत्व दोनों में होता नहीं है तो उभित्व सादृश्य कैसे लाएंगे तेजस में उभित्व हो तो उड़ में भी उभित्व ला करके वो तेजस उन् तो कैसे होगा यह संप इसके उत्तर में कहते हैं व्या करो की व्याख्या करते हैं आगे कहा अकार मकारोर मध्यस्थ उकार ओम जो शब्द है उसमें अकार और मकार के बीच में स्थित है उकार अच्छा तथा विश्व प्राज्ञोर मध्य तेजस इधर आत्मा के पादों को जब देखते हैं तो विश्व और प्राज्ञी के बीच में मकार है तो ये दोनों धर्म है मध्यस्थ धर्म मध्यस्थत्व धर्म तो उसमें भी है इसमें भी है तेजस में भी मध्यस्थत्व है और उकार में भी है तो उभयत्व का अर्थात मध्यस्थत्व समझ से कहा मध्यस्थत्वा मध्यस्थत्व मध्यस्थत्व धर्म तो रहेगा ना दोनों में उभयत्व नहीं रह सकता है उसका अर्थ मध्यस्थत्व कर देना वो भी मध्यम है ये भी मध्यम है एक एक में रहेगा मध्यस्थत्व उसके लिए दो की जरूरत नहीं है यही कहा मध्यस्थत्वाद उकार तेजस है और उकार भी मध्यस्थ है और तेजस भी मध्यस्थ है इसलिए उभय उभय भागतम दोनों दोनों धर्म अलग हो जाएंगे मध्यस्थ तो धर्म होगा हो गए भागतम उभय धर्म भाग उभय भागतम उभय भाग तो हो जाएगा जो मध्यस्थ होता है उभय होता है सामान्य यही सामान्य सादृश है तस्मात तयोर एकत्व सक्यम आरोप इसलिए दोनों में उकार और तेजस में एकत्व का आरोप किया जा सकता है तेजस को उकार माना जा सकता है एक आरोप किया जा सकता है मान उकार जो है तेजस है तेजस है, है। तेजस एक आत्मा है और उकार एक शब्द वर्ण है किन्तु उसका आरोप यहां करना है ऐसा अतः इत्यादि कहता था अतः उभय भाव तो सामान्य है उभय भाव तो सामान्य है दोनों ठीक है। य एकत्व विज्ञान फलवत्वा ये जो उपासना है फलशाली है इसलिए ग्रहण करना चाहिए त्यागना नहीं चाहिए इसको तेजस को उकार मानकर करें उपासना करेंगे फल है इसका फलशाली है यथोक्त एकत्व तो विज्ञानम इस प्रकार से जो एक तो का उपासना है जानना तेजस उकार रह करके समझना फलशाली फलवत् फलसाली होने से उपादेयम, ग्राह्यम ये ग्राह्य है उपासना करनी चाहिए थी सूचा थी विद्वत फलम विश्चर कहा तो उपासक के लिए फल कहते हैं क्या फल है तो कहा उत्कर्ष ज्ञान संति ने वाचन कहा उपासनाओं की धारा उसकी बढ़ती जाएगी उत्कर्ष होगा अब यहाँ शंका है कैसे फलशाली होगा ज्ञान की धारा तो बढ़ती नहीं ज्ञान संतती या शालु बोलेगा ज्ञान समझेगा वास्तव में ज्ञान शब्द करता उपासना है किंतु पूर्वाधिक शंका करेगा कि ज्ञान है यही यहाँ है ज्ञान एक होता है दो होता ही नहीं कैसे धारा चलने उसकी। पूर्वाधिक शंका इसे टीका ज्ञान संति उत्कर्षो न ज्ञान की परंपरा के जो उत्कर्ष है वो है उत्तर तत् भेद अवेदना कहीं भी कुछ ज्ञान संतति में भेद का ज्ञान न होना भेद अवेदन भेद का ज्ञान न हो, अभेद चलना यह ज्ञान संतति क्या अर्थ होता है तसे इष्टत्वाभावे, जब अभेद या इष्ट न भेद इष्ट है आपको दूसरे को दूसरा समझना है तस्य इष्टत्वाभावे भेद अवेदनम इष्टत्वाभावे, भेद का न जानना माना अद्वैत में जाना या इष्ट नहीं है, इस्टन है। प्रथम फलगत तुम ये उपासना कैसे पंशानी होगा यहाँ तो एक का धर्म दूसरे में लाकर आरोप किया जा रहा है भेद ज्ञान है यहाँ तो ज्ञान संतति का अर्थ होता है भेद का अभाव हो जाना भेद को नहीं जानना तो यहाँ कैसे ज्ञान संतती एक शंका इसकी व्याख्या करेंगे कहा कि टिप्पणियां तीन चार पांच तीन में कहते हैं अविच्छेदो भी धारा उत्कर्ष ये जो उत्कर्ष शब्द का अर्थ कहे संतती है धारा संतति माना धारा तो अविच्छेद जो धारा लगातार चलना निरंतर एक ही आकार आग, में चलना इसका नाम है उत्कर्ष विच्छिदी तो धारा न उत्कृष्ट है जो रुक रुक कर के होने वाली धारा वृत्ति बदल बदल के चलती हो उसको उत्कृष्ट नहीं कहेंगे ऐसा व्यवहार नहीं होता ही थी लोक आश्रित ब्याच ऐसे लोग में जो आश्रय है उस लोक विवाह को आश्रय लेकर व्याख्या करते हैं ज्ञान इत्यादि कहा ज्ञान संतते उत्कर्षो राम कुछ तस्या भेद तस्या भेद आवेदन उसके भेद नहीं जाना एक ही में जाना ठीक अच्छा कुतश्चित में चार की टिप्पणी है कस्मिशित अभी प्रदेश है तस्या भेद आवेदन किसी भी स्थिति में कहीं भी किसी भी देश में उस ज्ञान की संतति का भेद नहीं आना चाहिए भेदा भेदावेदन मान विच्छेद अप्रति उसके विच्छेद की प्रतीति नहीं होनी चाहिए यहाँ तो विच्छिन्न है कैसे होगा ये शब्द है ज्ञान संतते पांच में टिप्पणी तस् ज्ञान संतते भेदों माने अवस्टम्भ आश्रय ज्ञान संतति का जो भेद होता है आश्रय होता है अवस्टम्भ माने आश्रय तस् आवेदन अप्रतिथि उसका न जानना अप्रीति अप्रतिथि अज्ञान है अनुपुल्ब अनुपलंब है अभी है अप हेतु तो, उत अप्रतिबद्धत्व इत्यादत वो तो किसी भी हेतु से कई भी प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए या प्रतिबद्ध हो जाना है तो कैसे इसको ज्ञान संतति जाएंगे ये शंका आगे तो इसकी व्याख्या करते हैं वास्तव में कहा विज्ञान संततिम वर्धयति कहा उपासना की धारा को बढ़ाता है तो उपासक ऐसा काम करेगा ये कहा पक्ष द्व तुल्य तुल्यत्व एवं दोनों पक्षों में उसका कोई बड़ा समानस्य भगवती कहा है फल एक बताए समान होगा तुल्य होगा दोनों पक्ष में शत्रु और मित्र दोनों पक्ष में समान होगा मानी इसके उपासना तेजस को उकार मान के उपासना करने वाले के लिए शत्रु कोई होंगे नहीं ये कहा पक्ष तो है तुल्य तुल्यत्म प्रकटित दोनों पक्षों में तुल्यता क्या है तो कहा अप्रदेश भगवती ये बात द्वेश के योग्य नहीं होगा किसी के द्वारा विद्वेश के जो पात्र नहीं बनता वही समान वही बनेगा ठीक है सादृश्य वेदे न फलभेदम आवेद्य दिविध सादृश प्रयुक्त एकत्व तो विज्ञान फल माह के भेद से फल वेद बताया दो प्रकार के सादृश्य बताया एक तो उत्कर्ष और एक उभयत्व सादृश्य जब दो, दो धर्म दिखाया तो फल भी दो दिखाया फल भी क्या दिखाया एक तो होगा विज्ञान संति को बढ़ाता है और दूसरा अप्रदेश्य होगा फल भी दो है सादृश्य वेदेना फलभेदम आवेद्य सादृश्य वेद से फल का भी भेद का कथन करके दिव्य सादृश्य प्रयुक्त एकत्व तो विज्ञान फल फलमाह दो प्रकार के सादृश्य के द्वारा प्रेरित जो एकत्व तो विज्ञान होना है जो तेजस है उकार है ऐसा जो ज्ञान होना उसका फल बताते हैं क्या अप्रमविद अश्यकुले न इसके कुल में इसके मानी गुरु परंपरा के कुल में विद्या विद्यावंश में अप्रम कोई नहीं होगा तेजस को उतार मांग कर प्रासना करता उसके लिए ऐसे प्रकाश आगे मंत्र है आगे मकारह मकारह दिया मात्रा मात्रा मितेर प्राज्योपकार तृतीया मात्र मित्रिर्वाति हवाईद भवति तिवती जेद सुषुप्तस्थ प्राज्योपकार तृतीया मा नितरपीतेर्वा निरोम श अपि भवति बहुगुरी समा है सुसुप्त स्थान जिस आत्मा की है आत्मा सुप्त न कंदन काम पश्यति न कंदन स्वप्न पश्यती है सुसुप्त स्थान कोई स्वप्न आदि भी नहीं है कोई विषय की इच्छा भी नहीं होती है ऐसा स्थान वाला आत्मा उसका नाम है प्राग्ञ वो तो मगार है जो प्राज्ञा आत्मा जो तो ओम में आया हुआ म है तृतीय वर्ण है मा अश्व तेजस प्राज्ञ प्राज्ञ मगार है ओम तो में आया हुआ समझ मकार समझा उसको कहा तृतीय मात्रा मात्रा दृष्टि से देखेंगे तो वो माने पाद के दृष्टि से देखें तो मगार है और मात्रा के दृष्टि से देखेंगे तो तृतीय मात्रा और उमा में तृतीय मात्रा है तृतीय मात्रा तृतीय मात्रा। है मितेर अपितेरवा ये दो सादृश है कहते हैं इसमें एक तो बीती माप लेना सुषुप्ति जो है ना प्राग्ञा आत्मा विश्व तेजस को माप लेता है जैसे कोई धान आदि होते हैं किसी बर्तन में मापे जाते हैं उसी से निकलते हैं उसी में घुस जाते हैं ये विश्व तेजस आत्मा सुसुप्त आत्मा प्राज्ञा से निकलते हैं जागृत स्वप्न में और फिर सुसुप्ति अवस्था में घुस जाते हैं तो प्राज्ञ आत्मा मापने वाला है दोनों तो का उसी प्रकार मकार जो है ना वो भी मापने वाला है और अ माँ बोलने के बाद में चुप हो जाते है जब लगातार ओम ओम ओम की चिंतन करेंगे वो मकार से अऊ निकले हुए लगते हैं और अ ऊ दोनों मकार में लीन हो गए लगते हैं वो भी मापने वाला है अभी बात अपिति है उसमें लय हो जाते हैं माँ के उच्चारण काल में अकार उकार कर लय हो जाता है ये भी देखा जाता है मितेर माप लेता है सबको और एक दूसरा है अपीतेर अपी इता अपी अपीति इणगतो धातु से तीन करके इति बनाया गया और अभी उपसर्ग है अपीति है माने भाव में होता है तीन प्रत्यय अगर वो अपी पूर्वक इणगतो धातु से ए सूत्र से अर्ज करेंगे तो अप्यय बनेगा और तीन करेंगे तो अपीति बनता है धातु स्त्री तीन सूत्र से तीन प्रत्यय हुआ लय हो जाना माना अउ का लय देखा जाता है मकार में और इधर विश्व तेजस का लय देखा जाता है प्राज्ञ में सालीन आत्मा ने कहा यही सादृश दो सादृश है इसी के कारण से प्राज्ञ आत्मा को मकार समझना फल बताते हैं उपासक के लिए मिन हवा इदम सर्वम वो भी सबको माप लेता है संपूर्ण जगत को महाप्राह्मण यथार्थ रूप से जानता है जगत को जगत को यथार्थ रूप से समझता है सब कुछ सर्वम और अपितिश्च भवति और सबका वो लय स्थान भी बन जाएगा सबका लय स्थान भी बनेगा वो यहम वेदा जिस जो व्यक्ति ऐसी उपासना करता है माने प्राज्ञा आत्मा को मकार समझता है ओम के मकार तृतीय वर्ग समझना ओंकार और आत्मा के में है यार ये दोनों का तादात में जो समझता है ओंकार का और आत्मा का तादात में समझता है उसका ही फल होता होता है अच्छा। ठीक का है तृतीय पाद्य तृतीय मात्रा एकत्व तृतीय पाद प्राज्ञ है आत्मा का तृतीय मात्रा ओम में मकार है इनके भी एक उपन्यास करते हैं सामने करते हैं उपन्यास एक दिखाते हैं सुश्रुति स्थान इत्यादि कहा सुश्रुति स्थान वाला उस आत्मा को कहते हैं प्राज्ञ ऐसा जो आत्मा है प्राज्ञ आत्मा यह आत्मा स मकार है। उस आत्मा को मकार समझना ओम में आया हुआ मकार समझना ओमकार ऐसे तृतीय मात्रा और मात्रा दृष्टि से वो ओमकार के तृतीय मात्रा है क्योंकि अम तीन मात्रा है उनमें ये तृतीय मात्रा है केना सामान्य न क्या सादृश्य है प्राज्ञ को मकार समझना क्या धर्म है इनमें के न सामान्य ना किस सादृश्य का प्रश्न हुआ था आहोत्तर सामान्य मित्र मात्रा देखो भाई ये सामान्य है क्या सामान्य है मितेर एक सादृश्य मिति मिति माने क्या है मितिर मान मापना मान मान्य धातु से मिति बनता है मान मान्य धातु मापने अर्थ में धातु है उसे तीन प्रत्यय जब करेंगे माति बनेगा तो सती मा, मास्ता मित्ती की ऐसा सूत्र एक है धातु धातु धातु, धातु और मा दातू, स्था दातू, इनको क्या होगा इत्तो हो जाता है कित या कित हो जाएगा तो दो का द्विती बन एक क्या बनेगा दीति बनता है द्विती दो धातु का द्विती बनेगा देती क्षति सो का शीति बनेगा इतो और स्था रात से करेंगे तो स्थिति बन जाएगा देती स्थिति मास्थान और मां पर स्था मिति स्थिति हो जाता है ये ऋषि शा, केष्टम मितेर कहा पंचमी है मितेह मिति सादृश्य होने से कहा माप सादृश्य है मितेर माने मितेर माने मानव मिति का मान मान माने रातु है लूट करेंगे तो मानम बनेगा तीन करेगा तो बीती बनेगा यह स्थिति मिति मानन मापमाप है देखो मीयते वही मापा जाता है ऐसा लगता है वही विश्व विश्व और दोनों के दोनों प्राज्ञा नियत प्राज्ञा आत्मा के द्वारा मापा गया ऐसा लगता है मापा जाता है ऐसा लगता है कब प्रलय उत्पत्ति हो प्रलय काल में और उत्पत्ति काल में ये दिखाई पड़ता है क्यों वहीं से उत्पन्न दिखाई पड़ते हैं और वहीं प्रलय दिखाई पड़ते हैं ये प्राज्ञ आत्मा से ये उत्पत्ति दिखाई पड़ते हैं जागृत स्वप्न में और लय होते हैं तो सुषुप्ति काल में वही लय हुए दिखाई पड़ते हैं यही मापना है जैसे धान आदि कोई किसी बर्तन में मापा जाता है उसे ही सुसुप्त काली आत्मा में ये दोनों लय हो जाते हैं वहीं से निकलते विश्व तेजस कारण है जस हो प्राज्ञा प्राज्ञा नियत के द्वारा मापा गया जैसा हो जाता है कौन विश्व तेजस विश्व और तेजस दोनों मापे गए हो जाते हैं कब प्रलय उत्पत्ति हो प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थे नहीं भाई वहा प्रलय और उत्पत्ति काल में जागृत स्वप्न मन उत्पत्ति है और सुसुप्ति में प्रलय है दोनों में मापा जाता जैसा प्रवेश निर्गम क्यों प्रवेश हो जाता है निर्गमन ही होता है सुसुप्त काल में प्रवेश हो जाता है दोनों का विश्व तेजस का और जागृत स्वप्न में निर्गमन होता है निकलना होता है वहीं से प्रस्थे जैसे प्रस्थ एक का पात्र है जिसको प्रस्थ कहते हैं इधर पहाड़ के में पाथा पाथा बोलते हैं प्रस्थ बोलते हैं माप का पात्र है जैसे जव माप आ जाता है एक पात्र से उसी प्रकार प्राज्ञ के माध्यम से ये दोनों मापे जाते हैं जैसे जव पात्र में घुसता है निकलता भी है कोई मापना है ठीक इसी प्रकार विश्व और पेजस आत्मा प्राज्ञा में लीन हो जाते हैं सुश्रुतिकाल में जागृत स्वप्न में बाहर आ जाते हैं इसलिए उसको मित्र सादृश्य बता दी है महापना है दोनों में ऐसा है एक सादृश है अच्छा तथा अब मकार में भी मिति है कि नहीं देखना है यह तो हो गया आपके प्राज्ञा में मिति एक धर्म है मकार में भी होना चाहिए मकार में है कि नहीं देखना है उसके लिए बोलते हैं तथा ओंकार समाप्त जो ओम उच्चारण करेगा व्यक्ति ओम का उच्चारण करेगा ओंकार के समाप्ति में कौन से वर्ण होता है क्या रहेगा और रहेगा मां यही कहते था ओंकार समाप्त हो पुनः प्रयोग से फिर प्रयोग करेंगे समाप्ति करेंगे ओम में जाके मां में जाके लीन हो गया माने आकार उकार उसमें लीन हो गए आकार उकार का नहीं है मकार के उच्चारण और फिर बाहर आते हैं प्रयोग करेंगे फिर दोबारा ओम कहेंगे फिर आ, वो आ गए वहीं से आ गए मकार से आ गए तथा ओंकार समाप्त हो ओंकार के उच्चारण की समाप्ति होने पर पुनः प्रयोग फिर ओंकार के दोबारा प्रयोग करने पर देखना हो तो प्रलय और उत्पत्ति दिखाई पड़ते हैं औटी oh ये okay. कह रहे प्रयोग प्रविष्य प्रविश्य निर्गक्षता इव अकार उकार हो मकारे मकार में प्रवेश करते हुए और निकलते हुए जैसे हो जाते हैं अकार उकार जब धारावाहिक ओम ओम ओम हम करते जाएंगे उस स्थिति में अकार उकार मकार में प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ते हैं और फिर वह ऐसे निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं इसलिए ये ये बीती सादृश्य इसमें भी है धर्म इसमें भी है उधर प्राज्ञ में है और इधर मकार में है यही धर्म होने के कारण यही सादृश्य के बल पर प्राज्ञ को समझना यह मकार अथवा दूसरा सादृश्य भी इसमें है अपीते अपिपूर्वक इण धातु से तीन प्रत्यय करके अपीति बनाएगा अपीति अपितिर माने अप्यय उसी का अर्थ करते हैं अपीति माने अप्यय अप्रत्यय करेंगे से तो बने। और तीन करेंगे तो अपिति बना हुआ है भाव में है प्रत्यय अपितीर माने अप्यय अप्यय माने प्रलय ये हो जाता है एक ही भाव एक हो जाना ये है अकार उकार का एक ही भाव हो जाता है मकार में और विश्व तेजस का एक ही भाव होता है प्राग्य कैसे उसका प्रयोग दिखाते एक ही भाव कैसे होता है भाषिकार प्रयोग दिखाते है। ओंकार उच्चारणे जब ओम का उच्चारण करेंगे उसमें कितने वर्ण है तीन हाँ एक साथ नहीं होगा पहले किसका उच्चारण होगा उसके बाद फिर मां क्रम से होगा यह नहीं कि आप कहते ओम हो गया नहीं क्रमय ओंकार उच्चारण ओंकार का जो उच्चारण करने पर अंत अक्षर अंतिम वर्ण कौन है माँ है अक्षरे एक ही भूत होकार अकार उकार, उकार हो एक हो गए अभी उच्चारण नहीं वरा रहा है अंतिम वर्ण उच्चारण में ना का उच्चारण है ना वो का उच्चारण वही मिल गया ऐसा लगता है माँ हो गया आ गया माँ एक हो गया ऐसा प्रतीत होता है ईव लगा वास्तव में हुआ वा तो नहीं वो के बोला है ओंकार उच्चारण अंत अक्षर अंतिम अक्षर में एक ही भूत हो व एक ही भूत हो गए जैसा अकार उकार उ, अकार उकार एक हो गए मकारी हो गए ऐसा लगता है क्यों म उच्चारण काल में भी नहीं वो भी नहीं है इसमें में मिल गया ऐसा लगता है तथा इसी प्रकार विश्व तेजस जब सुख अवस्था में जाएंगे तो विश्व रहेगा कि तेजस रहेगा दोनों नहीं रहेगा न स्वप्न देख रहा है न जागृत की दृश्य देख रहा है दोनों नहीं है विश्व भी नहीं तेजस तथा विश्व तेजस विश्व और तेजस आत्मा दोनों सुसुप्त काल प्राज्ञ एक ही भूत हो सुसुप्त प्राज्ञा आत्मा एक हो उसमें विश्व भी नहीं दिखाई पड़ता तेजस भी नहीं दिखाई पड़ता तब सुसूप काल प्राज्ञा है अतोवा अथवा यह से ले लेना ले कौन अपीति वाला सादृश्य ले लेना अप्य हो जाता है अतो अथो बा सामान्यादृश तो आदि से, से एकत्व तो प्राज्ञ और मकार में एकत्व तो हो जाएगा यह तो मिति सादृश्य है या अपीति सादृश्य है तो प्राज्ञ आत्मा को मकार समझने के लिए तरीका है एक बात फलम उपासक का फल बताते हैं फल भी भाई इसका प्राज्ञ आत्मा को मकार मानकर उपासना करने से क्या फल होता है बताते हैं मिलोवती हवा इदम सर्व जगत यथात्म जाना मिनोति हवा इदम सर्व ऐसा मंत्र में सबको माप लेता है माने यह जगत को यथार्थता समझ लेता है जगत की जो यथार्थता है वो समझता है या माप राम यह है मिनोति का अर्थ जगत यथार्थम जानाती इत्यर्थ मिनोति का अर्थ जाना कुछ साधक जो होगा उपासक जगत के यथार्थ स्वरूप को जान समझेगा अपितिश्च दूसरे सादृश्य भी अपीति सादृश्य है जगत कारण आत्मा भवती जगत के कारण स्वरूप हो जाता हो सारा जगत उसी से उत्पन्न होने वाले हो जाएगा जगत के कारण रूप हो जाएगा ये भी फल है अपीति काल सबका लय उसी में होगा कारण कार्य का लय होता है तो जगत के कारण स्वरूप बनेगा अत्र अबांतर फल प्रधान साधन स्तुत्य अब यहाँ आकर के कहते हैं ये तीन जो उपासना बताई है अंध की उपासना अत्र अवान्तर फल कथन कहा अकार और विश्व की उपासना में ये फल है उकार और तेजस की उपासना में ये फल है मकार और प्राकी की उपासना में एक फल है ये अवान्तर फल बताए ये जो अबांतर फल का कथन है प्रधान साधन प्रधान जो है तुरी आत्मा उसके साधन ओम उसकी स्तुति के लिए तुरी आत्मा की उपासना ओम शब्द से होगा प्रधान है तुरी आत्मा प्रधान है विश्व तेजस प्राज्ञा प्रधान नहीं है मुख्य है तुरी आत्मा उसके लिए साधन के प्रशंसा के लिए उसके साधन क्या है ओम मान मंद अधिकारी के लिए साधन है माने जो उत्तम अधिकारी है मध्यम अधिकारी है वो तो अध्यारोप के माध्यम से समझ गए सप्तम मंत्र तक में उनका काम पूरा हो गया है यह अष्टम मंत्र से जो आरंभ हुआ है मंद अधिकारी को दृष्टि से उपासना दृष्टि से कहा गया अत्र अवान्तर फल या जो अवान्तर फल तीन प्रकार के फल का कथन कर दिया किसके लिए फल का कथन प्रधान साधन तो प्रधान है तुरी आत्मा उसके साधन है वो उसके प्राप्ति का साधन इसके प्रशंसा के लिए जब एक एक वर्ण को लेकर के भी उपासना करते हैं तो फल तक फल बताया गया पूरे वर्ण मिलाकर के उच्चारण करेंगे तो क्या फल रहेंगे उसकी प्रशंसा के लिए है स्तुति के लिए है ये अर्थवाद वाक्य है ये तीन मंत्रों में तो कहा गया अर्थवाद वाक्य है ठीक <coughs> है पूर्ववोद एकत्व प्रयोजकम अत्रा भी प्रश्न पूर्वक उपवर्णी कहा पहले जैसा ही एकत्व का जो प्रयोजक प्रेरक क्या है सादृश्य क्या है यहां भी प्राज्ञा आत्मा में और मकार में भी प्रश्न पूर्वकम उपवर्णी प्रश्न पूर्वक व्याख्या करते हैं वर्णन करते हैं के न सादृश्य ने इत्यादि ये न सामान्य ने इत्यादि कहा था ठीक है मान में मानवती दिया था मितेर कहा मिति होने से कहा मिति मान मानम, ये भाष्यकार मिति का अर्थ मान अच्छा तो मानव में विवृत्ति मान का ही व्याख्या करते हैं मान माने क्या हुआ मिति शब्द आया उसका अर्थ मान भाष्यकार ने मान बोला अब मान माने क्या है भाष्यकार व्याख्या करते हैं दोनों मापे जाते हैं का प्रलय काल में और उत्पत्ति काल में मानी सुसुप्ति में प्रलय हो जाना है विश्व तेजस का और जागृत स्वप्न उत्पत्ति होना है उनको वही से मापा जाता है मापे जाते हैं दोनों एक जैसे एक प्रस्थ में जऊ वापे जाते हैं हमारे कभी निकाला जाता है कभी डाला जाता है पहले पहले डालेंगे फिर बाद में निकालेंगे यही तो करते हैं माफ करके देना होगा ना किसी को तो पहले डालेंगे भरेंगे फिर बाद में खाली करेंगे ऐसा ही ठीक है ओम इति ओंकार निरंतर यह ना उच्चारण ओम ओम ओम ऐसा एक धारा में जब ओंकार उच्चारण करके निरंतर ओम का उच्चारण करने पर ओमति ओंकार से नैरंतरण उच्चारणे ओंकार की निरंतर गति से उच्चारण करने पर उच्चारणे क्षति उच्चारण करने पर अकार उकर उकारो प्रथम प्रथमम मकारे प्रवेश ऐसा लगता है अकार उकार मकार में प्रवेश हो गए मे उच्चारण काल में दोनों नहीं रहते हैं पहले थे अकार उकारो प्रथम पहले मकारे प्रवेश पहले तो मकार में प्रवेश करके स्मान दीर्घ क्षमत युवक देते फिर उस मकार से निकल आए ऐसा लगते हैं हकार उकार ऐसे लगते हैं तेरह मकार ये मानव सामान्य मिति वक्तव्य में इसलिए मकार में भी सामान्य है मान सामान्य है मिति मंत्र में मिति कहा किसी का मान किया वाषिकार ने ल्यूट लगा दिया है मान सामान्य है सादृश ये वक्तव्य कहना चाहिए कहा एक ही भाव स्फो एक ही भाव क्या है ओंकार समाप्त तो हो पुनः प्रयोगे च प्रविष्य निर्गक्षत अकारोकार ओमकार ओंकार के उच्चारण समाप्त तो होने पर पुनः फिर प्रयोग करने पर ओम उच्चारण पूरा किया फिर फिर ओम कहेंगे उस स्थिति में प्रविष्य निर्गक्षता प्रवेश करके निकलते हुए लगते हैं कौन अकार उकार। तो मकार में प्रवेश कर गए बाद में निकल आए ऐसा जब लगातार उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगता है मकार में प्रवेश करके निकला हुआ अकार उकार में लगता है ठीक है मकारवद प्राज्ञ भी तद अस्थि जैसे मकार में मान सामान्य है सादृश्य है मापना है किसको कि अकार उकार को मापना है ठीक है इसी प्रकार प्राग्ञ में भी माप मान सादृश्य है ये कहा जा विश्व तेजसू सुसुप्त काल प्राज्ञ एक ही होता होताऊ उसी प्रकार विश्व तेजस आत्मा सुषुप्तिकाल में प्राज्ञ में एक हो जाते हैं जैसे आकार मकार में एक हो जाते हैं लगातार उच्चारण काल में फिर वो ऐसे निकलते हैं उसी प्रकार विश्व तेजस प्राज्ञ आत्मा में एक हो जाता है सुषुप्तिकाल फिर जागृत स्वप्न में वहां निकल आते हैं एक ही काम दिखाई पड़ता है ठीक है उक्त्या सामान्य से फल आह ये सामान्य फल बताते हैं अतोबा इत्यादि का अतोबा सामान्य है ये जो ये एक हो जाना सामान्य है अपीति सामान्य है मान सामान्य है इसके भी सामान्य एकत्व प्राज्ञ मकार है ये मान सामान्य के कारण प्राज्ञ और मकार में एकत्व है दोनों सामान दोनों में आ गया प्राज्ञ में भी, भी है मापना और मकार में भी है ठीक है सामान्य द्व द्वारे नाग्ञ मकार एक ज्ञान न अभिवक्षित फलवत्वाद सामान्य दो सामान्य दिया है एक तो मिति मान मापना और दूसरा अपीति लय होना दो ये दो सादृश्य के माध्यम से प्राज्ञ और मकार में एकत्व ज्ञान मान एकत्व विज्ञान न अभिवक्षितम ये विवक्षित नहीं है क्या है फलवत्वाद अभिवक्षित नहीं है अभिवक्षित न विवक्षित है अविवक्षित नहीं है विवक्षित है फल क्यों फलसाली है फल बताया गया क्या होता है वह साधक को फल क्या मिलेगा संपूर्ण जगत को माप लेता है सबका कारण बन जाता है फलसाली है इसलिए कहा विद्वत फलम आहा भाषण मिनोदी हवा इदम सर्वम जगत यथात्म जाना इत्यर्थ सब जगत को माप लेता है माने उसका अर्थ है यथात्मक जाना जगत यथार्थ स्वरूप जान है क्या है यथार्थ स्वरूप अभिदृशो भी जगत विषय ज्ञानोवस्थी आशंका कहते महाराज जगत को तो सभी जानते हैं अनादिकाल से इसको तो जानते रहे सब अभी को ही जान रहे हैं कितने दिनों से वेदांत सुन रहे फिर भी जगत को ही जान रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंभीर को जान रहे हैं अज्ञानी भी तो वो उपासक नहीं हो वो, वो भी जगत को जानता ही है तो फिर ये जगत को जान लेता है क्या मतलब जगत के यथार्थ में जानता है लो क्या बातें निकली ये शंका है अभिदृश्यो जगत विषय ज्ञान जो अज्ञानी है उसको भी तो जगत विषय ज्ञान है जगत को जानता कि नहीं अज्ञानी जो उपासक नहीं वो भी जानता है इतिहास उत्तर तो दे विषय विश्व जगत का यथार्था जानता है अज्ञानी कुछ हम भी जानते हैं रज्जू में सर्प को जानते हैं हम की जो होगा रज्जू को जानता है ऐसा ही ये उपासक जो होगा जगत का यथार्थ तथा जो अधिष्ठान है उसको समझेगा अज्ञानी की दृष्टि आरोप में होगा आरोपित वस्तु में होगा होगी और ज्ञानी की दृष्टि जो होगी अधिष्ठान में होगी कितना रज्जु में सर्प देखने वाला भी देख रहा है रज्जु देखने वाला भी देख रहा है दोनों की दृष्टि है एक को सर्प दिखाई दे रहा है एक को रज्जु दिखाई दे रही है और यथार्थ तो कौन जान रहा वो सर्प जानने वाला यथार्थता तो जान रहा है नहीं जानना तो दोनों का है ऐसे ही जानता है कहा भाषण का ठीका में कहते हैं तद यथार्थ अभ्याकृत जगत का यथात्म अर्थात माना जगत जगत क्या अव्याकृत भाव में जान अभ्याकृत से यह उत्पन्न होना है यही है इसका जगत का बीज अभ्याकृत है कोई जहां से निकलना है कोई उसको जानता है कार्य को नहीं जानता मूल कारण को जानता है जगत यथार्थ कथा हुआ है अधिष्ठान को जानता है कहा कल्पना है जैसे घट देखने वाला मिट्टी को देखता है एक व्यक्ति मिट्टी को देखता है एक व्यक्ति घट को देखता है घट को, को देखने वाला व्यक्ति यथार्थ ज्ञान नहीं उसको मिट्टी को देखने वाले यथार्थ ज्ञान है एक नंबर में कहते हैं परिणाम बाद पक्ष माया को अभ्याकृत शब्द करते थे परिणाम लेंगे तो माया है ये माया का प्रसारा है माया का परिणाम है माया बिगड़ करके जगत बना जैसे दूध बिगड़ करके दही बनता है परिणाम लेंगे तो माया का जगत है माया बिगड़ गई जगत रूप में दिखाई गई जैसे दूध बिगड़ के दही बनता है परिणाम बार को लेंगे पक्ष में तो क्या होगा माया होगा अभ्याकृत शब्द का अर्थ ठीक है अभ्याकृत तो कहा अभ्याकृत मान माया विभर्तवा अच्छा। पक्ष और विवर्तवा लेंगे तो चैतन होगा चैतन्यत्मकत्व हम चैतन्य रूप से देखेगा विवर्तवाद में और परिणाम में होगा तो माया रूप में देखेगा दोनों बातों में कोई भी लोग क्योंकि जो जगत का बीज होता है जड़ चेतन दोनों मिला हुआ होता है जिसको ईश्वर संज्ञा देते हैं अज्ञान विशिष्ट प्रमुख कहते हैं सबल प्रमोख कहते हैं ईश्वर वही है तो परिणाम बाद मिलेंगे तो माया को प्राधान्य देंगे वहां और विवर्तन में लेंगे तो चेतन को प्राधान्य देंगे अये दोनों मिलकर बनना है प्राधान्य को लेकर ये कहा यही अभ्याग्रत को जानकारी कहा ठीक है त्मा हो गया प्रलय भवनम अनिष्टत्वात्मा फलम इतिहाग महाराज लीन हो जाता है कहा अपीति भवती कहा तो लीन होना तो मरना तो किसी को अच्छा नहीं है लीन, लीन होना तो अनिष्ट है ये एक शंका है प्रलय भवनम अनिष्टता उपासना करेगा लीन हो जाएगा क्या मतलब हुआ ये प्रलय हो जाएगा तो फल हुआ ये शंका अभी थी भवतीय अर्थ नहीं निकला जाता प्रलय भवनम अत न फल पूर्वादी करता है प्रलयवन माने अनिष्ट है इसलिए न फल फल नहीं होता फल तो कुछ और होगा ये तो लय हो जाना है क्या फल होगा शंका उठाई तो कह आह जगत यथात्म्य तो जगत यथार को जानता है तकत्व फलभेद कथनाथ तीनों में यहाँ एकत्व ज्ञान के फल कहा है आकार और विश्व का भी कहा और उकार तेजस को भी कहा मकार और भी कहा तत्र तत्र तकत्व ज्ञान कथनाथ वहां वहां फल का कथन करने से तीनों स्थानों में करने से उपासना भेदम आसंख्य ये उपासना अलग अलग होगी आकार और विश्व विश्व को आकार समझ के कि किए जाने वाला उपासना अलग और तेजस को उकार समझ करके किए जाने वाला उपासना अलग और ये प्राज्ञ को मकार समय के किए जाने वाला उपासना अलग क्यों फल भिन्न भिन्न फल, फल, फल, भी फल, फल का है फल तत्र फिन्न फल के द्वारा उपासना भेदम आसं उपासना में भेद है तीनों उपासना अलग अलग है विश्व तैस प्राज्ञा आदि की उपासना अलग अलग है ये शंका कर उत्तर देते हैं अंगेशु फल अर्थवा देखो यहाँ पर फल का कथन कहां हुआ अंग में हुआ किसका अंगम में ओम के में वो अंगी है अवयवी है और अवय है और तो अंगों में जो फल का कथन हुआ है मकार में अंगेशु अकार उद्रते ऐसा सुनाई पड़ रहा है फल का कथन का अंगों में होने से अर्थवाद्य अर्थवाद वाक्य तो है, है? मुख्य वो नहीं है ये मुख्य द्वादश मंत्र में बताएंगे अमात्र चतुर्थो अमात्र इत्यादि करके तुरिया तुरी इत्यादि ये मुख्य उपासना नहीं है इत्यादि कहा अत्र अबांतर फलव ये जो तीनों उपासना में भिन्न भिन्न फल अबांतर फल प्रथम हुआ प्रधान साधन तुत्र जो प्रधान है तुरी आत्मा उसके साधन है ओम उसके प्रशंसा के लिए है माना एक एक मात्रा के लेकर भी ऐसा फल है तो पूरे मात्रा विलागे करोगे तो क्या फल नहीं होगा उपासना ओमकार उपासना के लिए है एक पादान मात्रा नाम च क्रमा एक विज्ञान पाद का और मात्राओं का क्रम से एकत्व विज्ञान समझने पर फल कथन मान एकत्व उपासना में फल का कथन सर्वान पादान मात्राश्च सर्वाह सर्वान पादान मात्रा से सभी पाद और सभी मात्राओं का स्वात्मी अंतर्भाव्य अपने आप में अंतर्भूत करके तुरिया आत्मा में लीन करके सभी मात्राओं का सभी पादों का तुरिया आत्मा में लीन करना है यही प्रक्रिया है उसने स्वात्मी अंतर्भाव्य प्रधान से ब्रह्मध्यान से जो प्रधान है ब्रह्मचिंतन तुरिया का चिंतन प्रधान है ब्रह्मध्यान से चिंतन यद ओंकार प्रधान का साधन बनेगा ओम केवल ओम बनेगा तस्य की स्तुति में ये उपयुक्त मंदव, तुरिया आत्मा को एकाग समझ नहीं सकता अध्यारोपवाद के द्वारा समझ नहीं सकता मंदबुद्धि वाला तो उसको एक आलम्बन देना पड़ेगा ओमकार को पकड़ो इसके साधन से पहुंचा इसके लिए उसकी प्रशंसा करेंगे तो ए व एक एक उपासना इतर से तदंगत पद न उपास्यभेदक देता है इसलिए क्या होगा एक ही उपासना है ये तीनों मिलकर के एक ही उपासना है इतर से तदंगत्वा बाकी ये तीनों उसके अंग में आ जाते हैं न उपासना में भेद नहीं समझना उपासना एक ही है ये तो मान अंगों में फल का कथन अंगी के स्तुति के लिए है प्रधान तुरी आत्मा है उसकी उसका जो साधन प्राप्ति के साधन मंद अधिकारी के लिए ओम है समय हो गया है ओ ओम कर्णे दे सी नाम देवा भद्रं पश्येष्ट्रा स्थिरये सुनिपे मे फिरंग